स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश अर्ध नारेश्वर शिव एवं स्वामी विवेकानंद कोमल व कठोर भावों का मिलन कोमल व कठोर भावों का सम्मिश्रण सभी महापुरुषों में देखा जाता है उनका चित्त भद्राद्यपि कठोराणि मृदुनि कुसुमाद्यपि होता है वे स्वयं की इच्छा वासनाओं के प्रति कठोर और जगत के दुख संतप्त प्राणियों के प्रति अत्यंत कोमल होते हैं वे मोह पास को काटने में सदा तत्पर रहते हैं और दूसरों के प्रति करुणा से विगलित भी हो जाते हैं इन दो भावों का मिलन श्री रामकृष्ण में अद्भुत मात्रा में पाया जाता है एक ओर वे पुरुष सिंह थे कर्म कठोर थे एवं अनासक्ति त्याग वैराग्य के ज्वलंत उदाहरण थे तो दूसरी ओर उनमें नारी सुलभ कोमलता भी थी उनके पुरुषोचित गुणों ने एक ओर जहां विवेकानंद जैसे नरश्रेष्ठों को उनकी ओर आकृष्ट किया था वहीं उनके स्त्रियोंचित गुणों के कारण महिला भक्त वृंद उन्हें अपना आदर्श समझती थी गिरीश चंद्र घोष ने तो एक दिन पूछ ही लिया था कि आप पुरुष हैं या स्त्री स्वामी विवेकानंद में सौर्य वीर्य तेज साहस बल आदि पुरुषोचित गुणों की अधिकता होते हुए भी स्त्रियोचित गुण भी विद्यमान थे यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि स्वामी विवेकानंद बाहर से कठोर और भीतर से कोमल थे एक बार उन्होंने दो पत्थरों को एक दूसरे से ठोकते हुए भगनी निवेदता से कहा था कि वे उन पत्थरों के समान कठोर हैं इस पर अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई भग्नि निवेदिता लिखती हैं कि इतने पर भी स्वामी जी अत्यंत कोमल थे अज्ञानी दरिद्र भारतवासियों के प्रति करुणा एवं गहरी सहानुभूति के कारण ही वेद विदेश गए थे तथा वहां भी भारतवासियों की दुर्दशा पर आंसू बहाया करते थे आसक्ति एवं अनासक्ति का मिलन सामान्यतः तो व्यक्ति अपने प्रिय वस्तु कार्य अथवा व्यक्ति से आसक्त होकर बंध जाता है आसक्ति सुख प्रदान करती है लेकिन वही हमारे बंधन एवं दुख का भी कारण हो जाती है वस्तुतः वस्तु, तो वस्तु विशेष नहीं बल्कि उससे हम जो फलाकांक्षा करते हैं वही हमारे बंधन का कारण होती है अतः फलाकांक्षा का त्याग अनासक्त होने का बंधन से बचने का उपाय है यही कर्मयोग का रहस्य भी है आसक्ति एकाग्रता एवं प्रवृत्ति से सुख प्राप्त होता है लेकिन अधिकांश व्यक्तियों का मन भोग्य पदार्थ अथवा अभिपित कर्म में इतना एकाग्र नहीं हो पाता कि वह उससे पूरा आनंद प्राप्त कर सके कामना वासना की उत्पत्ति से मन चंचल हो जाता है और चंचल मन में आत्मानंद का प्रतिबिंब नहीं हो सकता विषय सुख के साथ अप्राप्ति की आशंका नष्ट होने का भय आदि अनेक प्रतिबंधक लगे रहते हैं यही कारण है कि सांसारिक लोग विषय सुख की इच्छा करते हुए भी आसक्त होते हुए भी एकाग्रता के अभाव के कारण पूर्ण सुख नहीं पाते परमानंद का आस्वादन करने वाले भगवान शंकर का दृष्टान्त देते हुए हरि कहते हैं कि भय आशंका प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या आदि के अभाव के कारण भगवान अपनी प्रिया के साथ संपूर्ण रूप से मिलित हो पाए थे स्वामी विवेकानंद अपने प्रसिद्ध व्याख्यान कर्म और उसका रहस्य में आसक्ति और अनाशक्ति दोनों के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं उनका कथन है कि हम में तीव्र एकाग्रता एवं किसी भी कर्म से पूरी तरह चिपकने आसक्त होने की क्षमता होनी चाहिए उसके साथ ही साथ हम में इच्छा इच्छानुसार उससे हटने की वस्तु अथवा कर्म को स्वेच्छा से त्यागने की भी क्षमता होनी चाहिए इसका परिणाम यह होगा कि हम एक क्षण एक कर्म तो दूसरे ही क्षण दूसरे कर्म में मनोनियोग करने में समर्थ होंगे स्वामी जी चाहते थे कि रामकृष्ण मठ के सन्यासियों में ऐसी क्षमता हो कि वे एक क्षण ध्यान करने में समर्थ हों तो दूसरे ही क्षण खेतों में जाकर हल चला सके तीसरे क्षण शास्त्रों के गूढ़ तत्वों का विवेचन कर सके तो उसके बाद ही बाजार में जाकर खेत में पैदा हुआ धान बेच सके मन को मिट्टी के लोंदे की तरह स्वेच्छा से एक स्थान पर लगाना एवं वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने की क्षमता का होना ही आसक्ति एवं अनासक्ति के समन्वय का अर्थ है स्वामी विवेकानंद में ऐसी क्षमता अद्भुत मात्रा में थी वे ध्यान में ऐसे निमग्न हो जाया करते थे कि उन्हें बाह्य जगत की सुध ही नहीं रहती थी एक बार उनका सारा बदन मच्छरों से छा गया था लेकिन वे ध्यान में ऐसे निमग्न थे कि उन्हें मच्छरों के दंश का पता ही ना चला इसी ध्यान प्रवण एकाग्र मन को वे जब किसी पुस्तक को पढ़ने में लगाते तो किसी के पुकारने पर उसकी आवाज़ भी ना सुन पाते और यही मन वे बंदूक से निशाना लगाने प्रवचन देने आदि में भी अनायास लगा सकते थे ज्ञान व भक्ति का समन्वय सन्यास और वैराग्य को ज्ञान का साधन माना गया है ज्ञान योगी साधक कर्म त्याग सर्व सर्वैसणा त्याग एवं यह काल एवं पर काल के सभी भोगों से विरत होकर तत्व चिंतन करता है लेकिन एक दूसरा स्वाभाविक त्याग भी है जो ज्ञान के परिपक्व होने पर साधक के जीवन में उदित होता है ईशाव वास्यमिदम सर्व यत्किन जगत त्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजी था के इस प्रथम श्लोक में उसी त्याग का उल्लेख है जो सर्वत्र परमात्मा की सत्ता के साक्षात्कार को पैदा होता है साक्षात्कार से पैदा होता है गीता में भी कहा गया है कि ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञानी के सभी कर्मों का त्याग हो जाता है भक्ति मार्ग में सामान्यतया त्याग एवं वैराग्य की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी ज्ञान मार्ग में होती है लेकिन उसमें त्याग अपने आप अधिक स्वाभाविक रूप से हो जाता है परमात्मा से प्रेम करने से संसार अपने आप छूट जाता है स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम ज्ञान एवं भक्ति दोनों की चर्मावस्था एवं उनके सामान्य फल त्याग को स्पष्ट रूप से पाते हैं सन उन्नीस ईस्वी में कैलिफोर्निया से लिखे पत्र में वे लिखते हैं कि निर्वाण मेरे सम्मुख है वस्तुएँ परछाई की तरह दिखाई दे रही है एवं जगत अपना द्वैतात्मक रूप खो रहा है ये एक ज्ञानी के उद्गार हैं इस पत्र में ही इस अनुभूति का परिणाम कर्तापन का त्याग बंधनों से मुक्ति एवं चिर शांति का भी वर्णन है इसी तरह पराभक्ति की अवस्था भी स्वामी जी ने प्राप्त की थी उनमें बाहर ज्ञान था और भीतर भक्ति वे प्रयत्नपूर्वक भक्ति को दबाकर रखते थे जिससे कि वे श्री राम कृष्ण का कार्य कर सकें एक बार रामकृष्ण मिशन की स्थापना के विषय को लेकर उनके एक गुरुभाई ने उनका विरोध किया था इस पर वे उत्तेजित हो गए थे उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी एवं शरीर भाव भावावेग से कांपने लगा था अपने आवेग का संवरण करने के लिए वे उस स्थान से उठकर अपने कमरे में चले गए थे लौटकर आने पर उन्होंने स्वीकार किया था कि जब हृदय में भक्ति का विकास होता है तो हृदय इतना कोमल हो जाता है कि वह फूल का आघात भी सहन नहीं कर सकता लेकिन ऐसी अवस्था में कार्य नहीं हो सकता इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी जी के जीवन में ज्ञान एवं पराभक्ति का अद्भुत मिलन एवं उनके सामान्य फल त्याग का विकास हुआ था संन्यास एवं मातृ पूजा की भावधाराओं का मिलन सन्यास धर्म एवं भगवान की जन्म जगन माता के रूप में पूजा इन दोनों की प्रतिष्ठा रामकृष्ण अवतार का विशेष प्रयोजन था श्री रामकृष्ण ने तोतापुरी जी से विधिवत सन्यास ग्रहण किया था एवं वे सन्यासियों के राजा एवं सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप थे सामान्यतः सन्यासी नारी का सर्वथा त्याग करता है स्वयं श्री रामकृष्ण कहते थे कि सन्यासी को स्त्री का चित्र भी नहीं देखना चाहिए इतना होते हुए भी वे नारी से घृणा नहीं करते थे एक बार जब उनके शिष्य स्वामी तुरयानंद जी ने उन्हें कहा कि वे नारी से घृणा करते हैं तो श्री रामकृष्ण ने डालते हुए कहा कि नारी की माता के रूप में पूजा करनी चाहिए स्वयं श्री रामकृष्ण ने भी यही किया था वे माँ काली के उपासक थे उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी को अपने गुरु के रूप में वरण किया था तथा मां शारदा की पूजा की थी रामकृष्ण बहुत उत्सुक थे कि स्वामी विवेकानंद भी सन्यास के आदर्श को स्वीकार करने के साथ ही साथ मातृ पूजक बने यही कारण है कि जिस दिन स्वामी जी ने मां काली को स्वीकार किया था उस दिन वे विशेष रूप से आनंदित हुए थे स्वामी विवेकानंद प्रारंभ में श्री रामकृष्ण के त्याग वैराग्य से आकृष्ट अवश्य हुए थे लेकिन वे मां जगदम्बा को स्वीकार नहीं करते थे बाल्यकाल से ही उनका सन्यास के प्रति झुकाव था और सबसे रोचक बात तो यह है कि जिस दिन उन्होंने मां जगदम्बा को स्वीकार किया उस दिन उनसे मांगा भी तो ज्ञान भक्ति विवेक और वैराग्य जो प्रकारांतर से संन्यास मांगना हुआ था मां जगदम्बा की कृपा सन्यास की सिद्धि के लिए आवश्यक है नारी जाति में मातृत्व का दर्शन सन्यासी को अपने व्रत को पालने में अत्यधिक सहायक होता है यही कारण है कि सन्यास एवं मातृ पूजा की पुरातन एवं जनमानस में प्रचलित इन दो पृथक भावधाराओं के समन्वय को रामकृष्ण भावधारा में इतना अधिक महत्व दिया गया है उपसंहार अर्थ अर्धनारेश्वर एक अत्यंत सुंदर समन्वयात्मक प्रतीक है जिसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं समन्वयाचार्य श्री राम कृष्ण जिनके जीवन में विभिन्न परस्पर विरोधी भावों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है इस प्रतीक के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रत्यक्ष दृष्टांत स्वरूप है इसी तरह स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं चरित्र में भी हम भगवान शिव के इस रूप विशेष के अनुरूप गुण भाव एवं अवस्थाएं पाते हैं विरोधी भावों का समन्वय रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की एक विशेष देन है जिसे हृदयंगम करने पर हम अपना एवं जगत का अशेष कल्याण कर सकते हैं